पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र क्लेश क्लेशमूल कर्मासयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी कर्म की वासना वर्तमान और आने वाले जन्मों में भोगने योग्य है क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी कर्मों की वासना वर्तमान और अगले जन्मों में भोगने योग्य है व्याख्या सूत्र में कर्माशय शब्द से कर्माशय का स्वरूप क्लेश मूल से उसका कारण और दृष्टा दृष्ट दृष्टजन्म वेदनीय से उसका फल बतलाया गया है जिन महान योगियों ने क्लेशों को समाज समाधि द्वारा उखाड़ दिया है उनके कर्म निष्काम अर्थात वासना रहित केवल कर्तव्य मात्र रहते हैं इसलिए उनको इनका फल भोग्य नहीं है जब चित्त में क्लेशों के संस्कार जमे होते हैं तब उनसे सकाम कर्म उत्पन्न होते हैं बिना रजोगुण के कोई क्रिया नहीं हो सकती इस रजोगुण का जब सत्वगुण के साथ मेल होता है तब ज्ञान धर्म वैराग्य और ऐश्वर्य के कर्मों में प्रवृत्ति होती है और जब तमोगुण के साथ मेल होता है तब उसके उल्टे अज्ञान अधर्म अवैराग्य और अनैश्वर्य के कर्मों में प्रवृत्ति होती है यही दोनों प्रकार के कर्म शुभ अशुभ शुक्ल कृष्ण और पाप पुण्य कहलाते हैं जब तम तथा सत्व दोनों रजोगुण से मिले हुए होते हैं तब दोनों प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति होती है और ये कर्म पुण्य पाप से मिश्रित कहलाते हैं इन कर्मों से इन्हीं के अनुकूल फल भोगने के बीज रूप जो संस्कार चित्त में पढ़ते हैं उन्हीं को वासना कहते हैं यही मीमांसकों का अपूर्व और नैयायुगों का अध्रष्ट है इसी को सूत्र में कर्माशय के नाम से बतलाया गया है पुण्य कर्माशय मनुष्यों से ऊंचे देवताओं आदि के सदृश भोग देने वाले होते हैं पाप कर्माशय मनुष्य से नीचे पशु पक्षी आदि के तुल्य भोग देने वाले होते हैं पाप और पुण्य मिश्रित कर्माशय मनुष्यों के समान भोग फल देने वाले होते हैं ऊपर तीन श्रेणियों में बतलाए हुए कर्मों में केवल शरीर अथवा इंद्रियां कारण नहीं होती वास्तविक कारण उनमें मनोवृत्ति होती है इस हेतु वह मनोवृत्ति ही वास्तविक कर्म है जिसकी प्रेरणा से शरीर तथा इंद्रियों में क्रिया होती है उसी से वासनाओं के संस्कार पड़ते हैं ये मनोवृत्तियां अनंत हैं और इनसे उत्पन्न हुए कर्माशय अथवा फल भोगने के संस्कार भी अनंत हैं इस प्रकार मनोवृत्ति रूप कर्मों से वासनाएं और वासनाओं से कर्म उत्पन्न होते रहते हैं यह क्रम बराबर चलता रहता है जब तक कि उनके प्रतिपक्षी या उनसे बलवान कर्म उनको दबा न दे कुछ कर्माशय वर्तमान जन्म में कुछ अगले जन्म में और कुछ दोनों जन्मों में फल देते हैं इसको विस्तार पूर्वक अगले सूत्र में बतलाया जाएगा